पहले संजीव भैया को जितना मैंने सुना है वक्ता के रूप में सुना पहली बार उनको मैं संयोजन के रूप में सुन रही हूँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं और ऐसे भी यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है उर्दू हिंदी और छत्तीसगढ़ी तीनों का त्रिवेणी हम बोल सकते हैं आज मंच में मिली हुई है क्योंकि मैं आई तो देख रही थी हल का दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति और वीणा साहित्य समिति तीनों के मेल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि निरूपमा दीदी जिन्होंने इतनी अपनी साहित्य को चौदह पुस्तकों के रूप में योगदान दिया सभी पुस्तकों का यहां पे समीक्षा गोष्ठी हुई बहुत बड़ी बात है ये तो मंच से मैं एक बार चाहूँगी क्योंकि अभी तक जितने दर्शक दीर्घा में लोग हैं खाने के बाद थोड़ी नींद आ जाती है हल्की फुल्की नींद हम लोग की तरफ भी चल रही है लेकिन बोलना है तो जागना तो पड़ेगा तो आप लोगों से मैं एक बार निवेदन करूंगी कि थोड़ा ताली बजा दें अपने हाथ खोल लें जिससे आपकी नींद भाग जाए बंच के आखिरी वक्ता हूँ मैं और जो अंतिम होता है छोटा होता है छोटे को आप खोटा भी बोलते हैं पर मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे खरा उतरने का कि जो मैं पाँच मिनट बोलूँ दीदी की पुस्तक को लेके मेरा सही समीक्षा हो आप तक वो पहुँचाने की कोशिश मैं करूँगी <coughs> मेरे हिस्से में दीदी की जो पुस्तक आई है मूल्यजनक प्रख्यात और निश्चित रूप से आज जहाँ संजय तिवारी भैया ने पहले आपको बताया मैं तो वाणिज्य विषय से हूँ और वाणिज्य जो है वो अमूल्य होता है हम तो हर चीज में मिट्टी में भी देखते हैं कि पैसे कैसे निकाले जाएं वहाँ पे मूल्यों की बात करना बहुत कठिन है धीरे धीरे चाहे वो विद्यार्थी हों चाहे हमारा वर्ग हो मूल्यों का जिस तरीके से हास हो रहा है निश्चित रूप से इस पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो मूल्यों का जो संचार होगा वह हमारे समाज के लिए हमारे पुनः इतिहास के न्यू को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक होगा जो दो चार सभी उनको मैंने पढ़ा पैंतीस लगभग इसमें छोटे छोटे शीर्षक में कविताएं दी हुई हैं उनमें से जो बहुत अच्छी कविताएं जिनका हमको लगता है कि होता है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ पहला पहली कविता इसमें है मूल्यजनक प्रख्यान की गुण देखो दोस्त नहीं सामान्यतः अभी मेरे और सरला दीदी की बातें जो चल रही थी तो सबसे पहले जहां महिलाएं होती हैं तो पुरुष वर्ग कहता है महिलाओं के लिए तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे बिल्कुल नहीं आज देखिए कार्यक्रम है निरूपा निरूपमा दीदी का पूरा संयोजन पूरे इस कार्य को संभाला है सरला दीदी ने बहुत ही सरलता से और मेरे सामने जो वक्ता और श्रोता बहने बैठी हैं वो इस बात को बिल्कुल बेमेल साबित कर रही हैं कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे ही? हम सहजता से स्वीकार करते हैं कि हमारे बीच की कोई बहन है जो आज क्षितिज के रूप में हमारे बीच उभरी हैं पहले उनकी कविता का शीर्षक है गुण देखो दोस्त नहीं बहुत अच्छे से उसमें उन्होंने बताया है और आखिरी पंक्तियां दुनिया की हर बुरी वस्तु से अच्छाई गुण खोज करें अच्छा देखें अच्छा सोचें मनुष्य जन्म को नेक करें शायद हमारे जन्म का हमें यही सिखाया जाता है कि दिन में कहा जाता है कि अगर एक घड़ी खराब घड़ी भी है तो दिन में एक बार वो सही समय बताती है यह होती है अच्छाई किसी भी वस्तु के पहलू को देखने का दूसरी कविता का शीर्षक है जीव प्रेम नंदे मृत के माध्यम से यहाँ पे जितना मैंने पूरा इस पुस्तक को पढ़ा मूल्यजनक प्रख्यान सभी मेरे उम्र के मेरे से बड़े बैठे हुए हैं हम लोग स्कूल समय में कक्षा पहली से पांचवी तक सहायक वाचन तो मेरे को पूरा वो जो सहायक वाचन में हम कहानियाँ पढ़ते थे वो फिर से मेरी मेमोरी में आती गई कि अरे ये तो हमने कहानी के रूप में पढ़ा था और यहाँ पे इतना अच्छा वर्णन उसका कविता के रूप में किया गया है कहीं ना कहीं चाहे वो चक्रवर्ती राजा हो या हम जैसे सामान्य प्राणी हो एक इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हमारा नाम पूरे विश्व में हो बहुत अच्छे एक कविता के माध्यम से निरुपमा जी ने संदेश दिया है कि एक चक्रवर्ती राजा को ये भ्रम होता है कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ और मैं सबसे पहले हिमालय के शिखर में जाऊँगा और अपना नाम लिखूँगा ऐसा सोचते सोचते जब वो शिखर में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पहले से नाम लिखे हुए हैं और कुछ नाम जो है वो मिट गए हैं तब उनको एहसास होता है कि नाम लिखने से चक्रवर्ती राजा नहीं होते काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद करे गुण ग्राह्यता अभी वर्तमान समय में आप देखें कि गुण और अवगुण किसी मंच में हो सामान्य हमारे जीवन में हो सामने हम लोगों की प्रशंसा करते हैं और व्यक्ति जैसे पीछे जाता है हम तुरंत उसके दोष को निकालते हैं होना ये चाहिए क्योंकि आप जिस व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं उस बुराई को उसे दूर करना है दूसरे को नहीं और हम ठीक उल्टा करते हैं कि प्रशंसा सामने करते हैं और दोस्त को पीछे बताते हैं तो बहुत अच्छा फिर इसमें मैं कहना चाहूँगी कि दधिति रिचि दधीची ऋषि के माध्यम से पुनः एक कविता में बताया गया है कि जब देवताओं को ये भ्रम हो जाता है कि हम जो हैं देव हैं और ये असुर हमारा क्या कर लेंगे और असुरों के साथ जब युद्ध होता है तो दधीची ऋषि अपनी हड्डियाँ देके जो व्रज का निर्माण होता है व्रज का निर्माण किया जाता है उसके द्वारा जो देवता वर्ग हैं उन्हें जीत हासिल होती है जबकि उसी दधीची ऋचि को शायद ऐसा कुछ प्राख्यान आता है कि देवताओं के द्वारा हे कुछ उनका अपमान किया जाया रहता है तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के गुण को देखिए पता नहीं वो व्यक्ति कब कहाँ आपके काम आ जाए विनम्रता बहुत अच्छे से बेल के पेड़ के द्वारा जब नदी झरने के रूप में पूरे अपने वेग के साथ नीचे उतरती है जिसे वर्तमान में हम कभी कभी बाढ़ या कहते हैं विनाश लेके आई है तो सारे बड़े पेड़ उसके वेग में टूट जाते हैं लेकिन एक बेल का पेड़ रहता है वो जब जब नदी गिरती है वो झुक जाता है तो पूरी नदी का उफान जब ख़त्म होता है वो बेल का पेड़ रहता है तो वहाँ फिर निरूपमा दीदी ने कहा है कि बाकी के पेड़ जिन्हें घमंड रहता है कि अरे हमने ही इसके पानी को रोका हुआ है वो बह गए तो बेल का पेड़ जवाब देता है मैंने विनम्रता से सर झुका लिया इसलिए आज मैं खड़ा हूँ और आप पानी के साथ बह गए हैं तो ऐसी छोटी छोटी सभी कविताएँ जो हमें बहुत अच्छा सामान्य जीवन में या जो हम कहें अपने भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं आज हम भूल गए हैं एक और कविता मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे बड़ा कौन हर व्यक्ति पुनः हमारे मन में रहता है कि सबसे बड़े या सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ तो बात चलती है तो सागर का नाम आता है कि सबसे बड़ा विशाल समुद्र है तो उत्तर आता है कि नहीं उसको तो शंकर भगवान ने अपने जटा में यहाँ बांध लिया है तो वो बड़ा कैसे ऐसे करते करते वाद विवाद होता है तो अंत में बहुत सहजता से बताया गया है कि नहीं सबसे बड़ा होता है एक भक्त का हृदय मतलब विश्वास आपको जिस चीज पे विश्वास है वो सबसे बड़ा है मानो तो संकर और ना मानो तो कंकर पुनः बड़ा वही एक पत्थर है हम मान लेते हैं शंकर मान के उसकी पूजा करते हैं और अगर हम नहीं मानते तो वो पत्थर हो जाता है और उसे पैर से दबा के हम चले जाते हैं कविताओं का एक सबसे बड़ा मुझे जो लगा दिल को छूने वाली जो बात है कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं और आज तक माना जाता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है भले अमृत्य सिंह को नोबल मिल गया हो नोबल पुरस्कार मिला हो लेकिन जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो बेजोड़ है और उस अर्थशास्त्र में कहीं पे एक प्रसंग दिया हुआ है कि चाणक्य के यहाँ के रिश्तेदारी में होते हैं और चाणक्य अपना राजकीय कार्य करते रहते हैं तो राजकीय कार्य जब करते हैं तो वहाँ जो दिया जलते रहता है उस दिए को बंद करके वो अपने मित्रों के पास आते हैं और दूसरा दिया जलाते हैं तो उनके मित्रों को ये चीज़ समझ में नहीं आती और वो कहते हैं कि वो जो दिया जल रहा था उसे आप हमारे बीच ला सकते थे यहाँ पर रोशनी के लिए तो वो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि तब मैं राजा का काम कर रहा था वो दिया जो जल रहा था वो राज पैसे से जल रहा था और आप मेरे मेहमान हैं आप जो आए हैं तो जो मैं दिया जलाया हूँ वो अपने पैसे से जलाया हूँ निश्चित रूप से इसी भाव को लेके एक कविता रची गई है मितवैतिता। कुछ महिलाएं है जो हैं वो एक सेठ के पास पहुँचती हैं चंदा लेने के लिए और आग्रह करती हैं कि आप तो इस नगर के इतने बड़े सेठ हैं और आप चंदे में अच्छी राशि दें जब ये अपना अनुग्रह बातें करते रहती हैं तो उस दौरान सेठ जी हैं अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक लाइट को बंद कर देते हैं तो महिलाएं आपस में बात करती हैं अरे ये सेट तो इतना कंजूस है जो हमारे तक आने में एक लाइट बंद कर रहा है तो ये क्या हमको चंदा देगा और फिर वो सेट जो है वो दस हजार रुपये का चंदा देते हैं और कारण बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे था मेरा काम ऐसा था मुझे तेज़ रोशनी की ज़रूरत थी तो मैंने दो दिए जलाए थे लेकिन आपके तो मुझे बातें सुननी है आप किस रूप में आए हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है कि आप किस लिए आए हैं तो ये बातें तो मुझे सुननी है तो एक दिए से भी मैं आपको सुन सकता हूँ इसलिए मैंने एक दिया बुझा दिया पुनः हमें अपने मूल्यों का अपने आदर्शों को अपनाने की सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं मैं एक आप लोगों के साथ वाक्य शेयर करना चाहूँगी हम वृद्धा में गए थे और निश्चित रूप से हम सभी के मन में एक बात आती है कि वृद्धा आश्रम ऐसी महिलाएं हैं जिनके बहू या परिवार वालों ने निकाल दिया है और वो काफ़ी पीड़ित महिलाएं हैं पर वहाँ जाने के बाद मेरा एक अनुभव अच्छा नहीं रहा और तब ये कविता मुझे बहुत सटीक लगी जब हम उन महिलाओं के साथ वृद्धों के साथ बैठे थे आप यकीन नहीं करेंगे उनके चाय का समय हुआ सभी लोगों ने चाय लिया और दस से पंद्रह बुज़ुर्गों ने चाय ले उसको पौधे में फेंक दिया तो थोड़ी अर्चन के भाव तो हमारे अंदर आए लेकिन हमने पूछा जब चाय पीना नहीं था तो आपने चाय लिया क्यों तो बोले ये तो हमको सरकार की तरफ से दो समय मिलेगा ही पिए या ना पिए तो हमने चाय लिया और फेंक दिया तो अगर हमारे बुजुर्ग जो हमारे लिए आज की हम उनसे सीखते हैं अगर इस तरीके का सीख उनसे मिले तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी तो ऐसी कविता मुझे ही लगता है कि आप ये पुस्तक के प्रति वहाँ बुजुर्गों को जरूर दी जानी चाहिए एक दो वाक्य उनका और था जब हम वृद्धा आश्रम में गए दिन का समय था लेकिन सारी लाइटें जल रही थी पंखे चल रहे थे ठंड का समय था फिर इसके लिए पूछा गया कि ये जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो अभी लाइट के काफी प्रकाशदार अच्छे कमरे है वहाँ पे बोले नहीं एक बार हम लोग सवेरे चालू कर देते हैं वो सीधे रात को सोते समय बंद करते हैं क्योंकि मतलब अपनी स्थितियों को लेके हमारी जो संपत्ति है वह ऐसा नहीं कि वहाँ की संपत्ति से आज हम बिजली कमी या इसकी बात करते हैं तो क्या वहाँ अगर 24 घंटे लाइट जल रहा है तो उससे बिजली की कमी नहीं होगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहाँ कहीं इस तरह मूल्यों का अभाव है निरुपमा दीदी का मूल्यजनक पुरख्यान उस संस्था को उस व्यक्ति को देना चाहिए इससे बड़ा भेंट और इससे अच्छा विचार कुछ नहीं हो सकता अंत में कर्तव्य निष्ठा को समर्पित दो कविताएँ दीदी की हैं एक बताया है कि दो गुरु भाई रहते हैं तो एक गुरु भाई के मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं दूसरे गुरु भाई से मिलने जाऊं और जब वो उसके आश्रम में पहुंचते हैं तो उनका गुरु भाई नहीं रहता लेकिन वह आश्रम की सुंदरता देख के काफ़ी अच्छे फूल पूरे फलों से लदे हुए वहाँ पेड़ रहते हैं वो देख के वो काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें लगता है मेरे भाई का आश्रम तो है दो चार फल तोड़ के वो खाना शुरू कर देते हैं उस बीच में जब उनका भाई आता है तो कहता है कि भ्राता आपने आज्ञा ली ये फल तोड़ने से पहले तो बोलता है आप तो मेरे गुरु भाई हैं आपके आश्रम में मैं किससे आज्ञा लूंगा मुझे लगा आपका आश्रम है मैंने फल तोड़े और खाए तो वो गुरु भाई उनको कहता है आप तुरंत राजा के पास जाइए राजा को आप बताइए क्योंकि हम जिस राज्य में हैं यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है जितना कुछ है वो हमारे राजा का है और आप राजा को ये बताइए कि आपसे ये गलती हुई है और वो जो दंड देंगे उसे शहर साफ स्वीकार कीजिए देखिये इतनी लोगों में कर्तव्य निष्ठा आज का तो गुरु भाई हो तो वो दो चार झापड़ जड़े कि ये बातें तुम अपने पास रखो और मैं तो खा लिया नहीं मिलना है तो मैं वापस जाता हूँ वो गुरु भाई राजा के पास जाता है राजा को पूरा वाक्य बताता है सबसे पहले राजा कहते हैं आप तो ब्राह्मण हैं आप मेरे लिए आदरणीय हैं और मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आपने मेरे राज से कुछ फलों को खाया लेकिन ये अड़ जाते हैं और कहते हैं जो फल मैंने खाया अगर एक आम आदमी खाता तो आप क्या सजा देते फिर राजा कहते हैं कि उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाते क्योंकि ये चोरी हुआ तो बोलते हैं वही आप मेरे लिए करिए मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिए दोनों हाथ इनके कटवा दिए जाते हैं फिर ये गुरु भाई के पास आके बोलते हैं कि देखिए तुमने जैसा कहा था मैंने राजा के सामने प्रायश्चित कर लिया मेरे दोनों हाथ कट गए हैं अब आगे तुम बताओ कुछ नहीं बाजू में एक तालाब है आप जाइए वहाँ स्नान कर लीजिए जब वो तालाब में स्नान करते हैं तो जैसे हमारे संस्कृति में हम लोगों ने पढ़ा है कमल के पत्तों में वो दोनों हाथ आ जाते हैं और उनकी भुजाओं में लग जाते हैं तो ये होता है कर्तव्यनिष्ठा जिसकी कमी आज बहुत ज़्यादा है तो छोटी छोटी कविताएँ हैं बहुत सहज भाषा में सरलियों को बताया गया है यह पुस्तक मैंने तो दो से तीन बार पढ़ी है सभी कविताएं सभी पे बोला जा सकता है और मुझे तो लगता है हर एक वक्ता को एक कविता दिया जाए जिस पे चर्चा की जाए लेकिन चूँकि समय भी कम है आप सब भोजन के बाद थोड़ी आराम की इच्छा होती है दिवाली का समय है सभी के घर में अभी साफ़ सफाई का माहौल होगा तो मैं अपने मूल्यों का हराज ज़्यादा नहीं करूँगी और अपना स्थान ग्रहण करूँगी लेकिन सभी से एक आवेदन आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और पुनः निरूपमा दीदी को ढेरों बधाइयाँ जिन्होंने हमारे वर्ग के लिए इतनी अच्छी पुस्तक लिखी, जिससे हमें सीखने मिला धन्यवाद